मुंबई से बिलोंग करते हैं और पीयूष मिश्रा जी हैं जिनको आपने सुना भी होगा देखा भी होगा तो एज ए एक्टर राइटर सिंगर सब कुछ मल्टी टैलेंट व्यक्ति हमारे साथ में हैं तो आप सभी की तरफ से एक्टर सिंगर राइटर का बहुत बहुत स्वागत है पीयूष मिश्रा जी का इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम जी धन्यवाद बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आप लोगों ने इस काबिल समझा या इंटरव्यू लेने के लिए आए दूर से तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके बारे में सुना काफ़ी कि ऐसे तीनों चीज़ें कैसे करते हैं एक एक्टिंग करना अलग एक रोल होता है फिर लिखना और फिर गाना और फिर कुछ संगीत के बारे में भी जानकारी आपके पास है वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं मुझे बचपन से ही है सर मतलब इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है बचपन से ही है जब से पैदा हुआ था तब ये सब जैसे मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई थी ना चीज़ें कुरान ऐसी मेरे ऊपर नाजिल होती है ये चीज़ें तो इसका जितना बुरा भला करना था वो मैंने कर लिया लेकिन ये सब जो है आपके मुझे नैसर्गिक मतलब आपके ईश्वर से मिला है मैं अपने आप को टैलेंटेड नहीं बोलता मैं गिफ्टेड बोलता हूँ अपने आप को तो यह है वहाँ से गिफ्ट मिली है अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कितना भले तरीके से या बदतर तरीके से कर पाता हूँ तो मैंने किया यही है कर रहा हूँ अच्छा हमारे श्रोता आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए जैसे कि आप दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री हासिल किया कहाँ आपका जन्म हुआ थोड़ा सा इतिहास बताए मैं 63 का बॉन्ड हूँ और मैं 363 से लेकर 83 तक मैं ग्वालियर में रहा ग्वालियर मध्य प्रदेश हिंदुस्तान एटी में मैं आया नेशनल ड्रामा एटी से लेकर मैं टू तक एक्जैक्टली बीस साल तक मैं दिल्ली में रहा वहाँ थिएटर किया और 2003 से लेकर अभी मैं 15 साल हुआ यहाँ पर बॉम्बे आए हुए तो थिएटर किया थिएटर खूब किया खूब थिएटर किया मैंने लगा कि थिएटर किया पैसे नहीं कमाए पैसा कमाने के लिए आया पैसे की नगरी में तो यहाँ पैसे भी कमा लिए अब सब कुछ हो गया अब और कमाओ तो, तो और ही कमाओ बहुत ज़्यादा कमाओ तो हवा कभी छूटती छुट, नहीं है तो अब जो है आजकल ये सवाल क्वेश्चन मार्क बन के आने लगा कि क्या करना है आगे क्या करना है तो अभी क्योंकि वेड़बन में हूँ कुछ हासिल नहीं हुआ है लाइन नहीं मिली है मेडिटेशन के अलावा वो है एक चीज़ जो संभालती है गाहे भगा मैं आँख मूंद कर बैठ जाता हूँ तो उसे थोड़ी बहुत मदद मिलती है बाकी जो है मतलब काम ही है आपके ज़िंदगी में तो को, को, जो जानते हैं वो यही जानते हैं ये सब चीज़ें जैसे कि आप अभी आए तो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था शूट करने जा रहा हूँ यही सब करता रहता अच्छा अपने फैमिली के बारे में बताइए कौन कौन फैमिली में मैं सबसे बड़ा हूँ मैं हूँ मेरी बीवी है मेरे दो बच्चे हैं दो बेटे हैं एक बीस साल का है एक तेरह साल का है पत्नी आर्किटेक्ट है पेशे से लेकिन आजकल वो छोड़ चुकी हैं आजकल वो एनवामेंट में लगी हुई हैं यहाँ पर एक आर जंगल है आरे के जंगल है तो उसको बचाने के चक्कर में लगी हुई हैं काफ़ी एक्टिव हैं और यही है यार दोस्त हैं यार दोस्त तो अब आप बन गए तो ये है कुछ दिया है दिया है खुदा ने कि जाता हूँ वहाँ पर जो है कुछ लोग बना के आता हूँ तो ऐसे इस तरीके से बहुत लोग नौजवानों को बहुत करता हूँ नौजवानों में जो कॉन्सर्ट होता है उनके बीच में तो उस वक्त में मेरा दिल खिल जाता है मतलब काफ़ी एड्रेस करने का मन करता है अच्छी बातें हैं बुरी बातें करने का मन करता है तो यही है बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त सुन रहे हैं वो चीज़ों को शायद फ्रेम कर रहे होंगे कि पीयूष मिश्रा जी कैसे हैं और उनकी वॉइस अभी हम लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो कितनी खुशी हो रही होगी और जैसे संगीत के बारे में या सिंगर के बारे में बात करूं तो आपका फेवरेट गाना या आपने जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए गाना शर मतलब तो गाने तो बहुत लिखे हैं मैंने फेवरेट गाना तो कहना बड़ा मुश्किल होगा अब जो लिखे थे तब तो बिल्कुल लिख के कूड़े में डाल दिए थे 20 बीस साल पुराने गाने हैं तो तब तो तो बिल्कुल एट्टी नाइन्टी फाइव उस वक्त के गाने थे तब तो मालूम नहीं था कि इन गानों की इतनी अहमियत हो जाएगी आज की तारीख में यार दोस्तों ने बड़ा जोर डाला कि जो है इन सबको इकट्ठा करो इकट्ठा करके छपवाओ तो ये सब मुझे बड़ा फजूल टास्क लगता था पहले लेकिन जब पैसे की नगरी में आ गए हैं तो फिर आपको आपके कुछ और रग भी जो कि भाई पैसे कमाने हैं तो इससे भी इससे भी क्यों नहीं जो काम आपने फजूल समझ छोड़ दिया था पहले कभी लिखते थे डाल देते थे अगले में प्ले में भिड़ जाया करते थे दिल्ली का तो ये दोस्त था तो अब जो है उनको इकट्ठा किया इकट्ठा करके छपवाया छपवाया तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए एक बगल में चांद हो एक बगल में रोटियाँ या घुसना या घर आरम्भ प्रचंड ये गाने जो हैं आपके बहुत प्रसिद्ध हो गए और YouTube पर तो खैर बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए तो उससे यही प्रेरणा मिलती है कि आप आप आप जानते हैं इस काम को जानते हैं तो आपको और लिखना चाहिए और लिखने की दौड़ में लगाओ आपके लिखे हुए गीत जो आप जब सुनते हैं या कोई ऐसा स्पेशल गीत हो जो आपको लग रहा है कि ये समथिंग वंडर वैसे सभी चीज़ें वंडर ही होगा क्योंकि जब वो चीज़ बन के आती है लोग सुनते पसंद करते हैं तो कुछ ही गीत जो हमें याद कराते हैं मैंने गाने आपको बताया अभी ये सभी कहीं ना कहीं जो है याद कराते हैं ये सब हुसना मैंने लिख के छोड़ दिया था इंडो पाकिस्तान वॉर वॉर पर क्या मतलब पार्टीशन पर था छोड़ दिया था फिर मालूम नहीं कैसे हुआ वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों को लगता है कि हुसना कोई लड़की है तो मैंने बताया उन्हें कि लड़की नहीं है कोई ये फिफ्टीश करेक्टर है ये मेरे इमेजिनेशन में इतना पनप गया है कि वो लोगों को लगता है कि हाँ उसने कोई लड़की है इतनी गहराई से लिखा के गाना है लिखा था तो गहराई नहीं थी उसमें या होगी अंदर कहीं दबी हुई लेकिन लिखा था तो ऐसे लिख दिया था अब जाके मालूम पड़ता है कि आपने अच्छा लिखा गाने को बहुत गहराई से लिखा तोल के लिखा अंदर घुस कर लिखा उसके मरम में मरम को छू के लिखा तो ऐसे ही सब गाने हैं सारे गाने जितने हैं आराम्भ प्रचंड एक बगल में चाँद होगा एक बगल में रूटियाँ अब इसको जो है लोग बाग डी करते हैं कि इसकी फलॉसफ़ी का मतलब क्या है अब मैंने लिखा था तो मैंने कोई फलासफल गाना समझ के नहीं रहा था लिख दिया था अब आज की तारीख में बड़े बहस होती है उस पर चर्चे होते हैं कि यार ये कितना ये तो उसके गहन फलसफा है इसके अंदर तो तो वो पूछते हैं मुझसे तो मैं भी जवाब देता हूँ कि भाई कई बार बना के देता हूँ नकली बना के देता हूँ कि ये सोच कर लिखा था हकीकत ये है कि मैंने कभी भी सोच कर गाने नहीं लिखे ऐसे लिख दिए ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ऐसे लिख दिया था लिख दिया था आस चीज़ें घट रही थी इस तरह की चीज़ें या 26 ग्यारह हो चुका था अटैक्स बहुत हो रहे थे टेररिस्ट अटैक्स ट्रेन अटैक्स हो रहे थे तो लिख दिया था मैंने लिख के मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें हो रही कहीं ना कहीं एक चीज़ों को देखने के बाद आपने उन चीज़ों को लिखा और उससे मैं आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती या लोग इसको इतना पसंद करेंगे जब चीज़ें वो सामने आ गई लोगों ने सुना फिर लगा कि कहीं ना कहीं इसमें वो गहराई है जो लोगों ने जाना पहचाना तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं पीयूष मिश्रा साहब का लिखा हुआ एक खूबसूरत गाना आपके लिए खास आप सुनाएं हैं रेड मॉड 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो पहले जिले के दोपहर गन्ना में पहम गले के दूजे कूचे के चौथे मका में पहचे कहते हैं जिसको दूजा मुल्क पाकिस्ता में पहुंचे लिखता हूं खत्म में हिंदोसता से पहलू हुसना में पहुंचे नाम मेरी यादों पुरानी खोया मैं तो हूं बैठा मोहस नाम मेरी यादों पुरानी खोया पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी खोया पत्ते जब झड़ते यादें तुम्हारी ये बोले होता उजाला हिंदोस्तम बातें तुम्हारी ये बोले मेरी ये तो बता दो होता है ऐसा क्या उस में रहती हो नहीं कबूतर सी गुम तुम जहा पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे ही जैसे झड़ते यहा होता उजाला क्या वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं एक्टर राइटर सिंगर सब कुछ है और मल्टी टैलेंट व्यक्ति जैसे कि उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें ईश्वर की देन है और जैसे जैसे माहौल मिलता गया वैसे वैसे वो चीज़ें करते गए तो बहुत ही अच्छा एक क्या कहते हैं सरल सा स्वभाव है आपके अंदर कि सब चीज़ों को आप कर लेते हैं आसानी से तो वो चीज़ें आपके अंदर देखने को मिलता है तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि करंट सिनारे में बहुत सारे यूथ आते हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए तो वर्तमान समय में किस तरह से यूथ को किस प्रिपरेशन के साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में या टी इंडस्ट्री में आना चाहिए थोड़ा सा हिंट आपके अनुभव और प्रेरणा मोटिवेशन कि मुझे तो मालूम नहीं है कैसे आना चाहिए मतलब मैं जानता हूँ मैं कैसे आया मैं बहुत काम करके आया था और जो लोग बिना काम करके चले आते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री जो है बिल्कुल कारा नाग है इंडस्ट्री कारा नाग है बिल्कुल अगर यहाँ पर आप प्रिपेयर होकर नहीं आते तो ये दस लेती है। बहुत बुरा और जब आप संभलते हैं तब तक आपकी उम्र जा चुकी होती है क्योंकि तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी उम्र का बहुत बड़ा योगदान है कि जब तक आप जवान हैं तब तक आपको जवानी के रूस मिलेंगे उसके बाद आपको बुढ़ापे के रोज़ मिलेंगे मैं खुशनसीब था कि जो है मैं चालीस की उम्र में आया था यहाँ पर जब मेरी जवानें बीत चुकी थी वहाँ पर इसके बावजूद मुझे कैरेक्टर्स ही मिले लेकिन वो अच्छे रोज़ मिले मेरा कैरियर एक तरह से 2010 में शुरू हुआ जब मैंने विपशना का कोर्स किया था और विपषना मैंने लगातार कर रहा था घर पर भी उसके बाद में कुछ चमत्कार सा हुआ तो उसके बाद में कुछ चमत्कार सा हुआ मेरे पास रोज़ आने लगे और बढ़िया रोज़ आने लगे और अच्छे अच्छा अच्छा करने लगा मैं इसके पहले ये था कि और लोगों को ये बोलता हूँ कि जो है मतलब यहाँ पर जो बने बन चुके लोग हैं उनको देखकर आना फिजूल है यहाँ पर जो नहीं बने हैं ना उनके तादाद बहुत ज्यादा है बहुत ज़्यादा 99% 99 परसेंट नाइन्टी क्या उससे ऊपर जो नहीं बन पाए तो उनको तरफ देखो तो मालूम पड़ता है कि वो लोग बिना तैयारी किए आ गए थे या किसी मुगालते में आ गए थे कि हम तो एक्टर हैं हम कर लेंगे नहीं कर पाओगे बाबा नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर खाली टैलेंट की और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी की जरूरत है यहाँ पर ऑर्डनरी भी नहीं चलेगा या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक् भी चलेगा यहाँ पर अगर आपको बहुत बड़ा केरियर बनाना है तो सब में जो है आपके मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डनरी गुण होने चाहिए जिसकी वजह से आप बन पाते हैं तो ये लोग जो है आ गए ऐसे सेल उठाए हुए कि जब वो बन गया तो हम भी बन जाएंगे अब नवाज़ है आजकल वो बड़ा अच्छा नाम है नवाज़ जैसा बंदा बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं अब नवाज़ जैसा बंदा भाई उसमें एक्सपैक्टर है कुछ उसने पंद्रह साल स्ट्रगल किया उसके बाद में कहीं जाकर आज की तारीख में रोल मिला उसे इरफान बीस साल जो है आपके वो टी वी करता रहा लेकिन बचाए रखा आपने आपको कि जब मकबूल में उसने साबित कर दिया मनोज वाजपेयी ने कितना स्ट्रगल किया उसने सत्या में दिखा दिया आपने आपको, ऐसी मेरा तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है मेरा तो आपके बहुत लंबा स्ट्रगल है तो लेकिन पीछे वो गीता कहती है ना कि एक बार किया का कर्म बिना अपना फलदे नष्ट नहीं होता तो काम पीछे काम किया था वो साथ साथ चल रहा था तो वो जब आपका समय आया तो फूट पड़ा तो आप झकमार के आपके लोगों काम देना पड़ा इसलिए काम किए बगैर आपके काम नो शॉर्टकट नहीं है काम करने का काम कर्म करने का शॉर्टकट यही है कि आपको कर्म करना पड़ेगा है हाँ कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपके ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा कर्म तो करना ही पड़ेगा आप कर्म किए बगैर फल नहीं मिलेगा वो फल मिलेगा मिल, मिल, मिलने मिलेगा तब तक आप प्रतीक्षा कर सकते हो क्या बीस साल बाद मिलेगा हो सकता है तब तक आपके चेहरे पर झाइया आ चुकी हों नहीं आप ताजे रहो ताज़े रहो कि उम्मीद में कि कर्म पक्की बात है वो तो लिखा हो सकते हैं लिखा हुआ सत्य है मैं तो तब आया था जब मेरा जमाने जा चुकी थी मेरे यार दोस्त बन चुके थे यहाँ पर आके लेकिन लिखा हुआ सत्य है कि आपकी आपने कर्म किया है तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा तो ऐसे ऐसे बंदे टकराए जिन्होंने कहा कि अरे हमने तो आपको देखा हुआ है वहाँ पर काम करते थे आप हम तो बच्चे थे इस वक्त आप काम करते थे और आज वो बन चुके थे तो उन लोगों ने आपके लाद दिया मुझे काम से सब लोगों ने हाँ सब लोगों ने यारों ने बड़ी मदद करी ऐसे लोगों ने बड़ी मदद करी जिनसे मिला भी नहीं था कभी उन लोगों ने बताया कि हम जानते हैं आपके बारे में आपका काम ढूल रहा है का आप काम भूल रहा है लगातार लगातार ये है इसका मतलब कोई फलसफा नहीं है उसका कि जो है आपके काम कैसे मिला कैसे नहीं मिला कुछ मैजिक भी होता है क्या जैसे कि, कि किसी की पहचान हो और आपको काम मिल जाए तुरंत बहुत कम टाइम में ऐसा कुछ है कभी नहीं होता कभी नहीं होता इवन जो स्टार सनज हैं स्टार के बच्चे हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं होता उनकी भी गारंटी नहीं होती एक फिल्म वन फिल्म वंडर एक फिल्म आई अच्छा किया और गायब हो गए अच्छा नहीं कर पाए उन्हें ब्रेक मिल जाता है ये बात सही है कि ब्रेक मिल जाता है बड़े बड़े आदमी हम बड़े बाप फिल्मी बाप का होने का होने उन्हें ये लाभ होता है कि ब्रेक जरूर मिल जाता है लेकिन ब्रेक मिलने के बाद में आगे कैरियर चलाना उन्हीं की उन्हीं के कर्मों पर डिपेंड करता है कि अगर आपके कर्म हैं रणबीर कपूर है अब उसमें जो है बहुत कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के और इतने बड़े इतने खानदानी बाप दादा का बेटा है खानदानी बाप का बेटा है है ना खानदानी दादा का पोता है ख़ानदानी बाप का बेटा है बाप बड़ा एक्टर था चाचा बड़े एक्ट्रेस थे दादा बहुत बड़े एक्टर दब, दादा तो बहुत ही बड़े एक्टर थे है ना सब के बाद तो उसमें कुछ ना कुछ गुण हैं तो ऐसे हर बंदे में नहीं आते हर बंदा एक फिल्म चल गई दो फिल्म चल गई लेकिन इसके बाद में लंबा कैरियर चलाना शाहरुख में शाहरुख में बहुत भरोसा था बहुत भरोसा था बहुत इतना भरोसा था कि जो है मैं आके एक दिन इस नगरीय पर शासन करूँगा वो पहले बोलता था पहले से बोलता था उसने किया भी दिखा दिया तो ये याद एक एक फैक्टर तो होना चाहिए आपके अंदर कि या तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो व्यापार बुद्धि होनी चाहिए आपके पास में टैलेंट होना चाहिए आपके पास में दिखने दिखने की बात अब पुरानी हो चली कि आप दिखने में सुंदर हो या चिकनी चुपड़ी तो चाहे आपकी या नहीं अब जो है जमाना चेंज हो चुका तो यह है पीयूष मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे युवा अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिल रहा होगा आपको और फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में आपको जाना है तो किस तरह की सोच लेके जाना है एक तो बहुत अच्छी बात मुझे वो लगा कि हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है बस मेहनत करते जाओ मेहनत करते जाओ और जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक थकना नहीं है और निराशा भी नहीं अपने अंदर लाना है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूं हमारे युवा साथियों को भी अच्छा लग रहा है तो किसी भी तरह से अगर आप किसी भी करियर को चुनना चाहते हैं और खास करके फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक हार्डवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ बस तब कभी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपसे जुड़ जाएगी और ये सीमित नहीं कि दस साल में आप स्टार बन जाएंगे पाँच साल में बन जाएंगे हो सकता है बीस साल के बाद भी आपको स्टार बनने का मौका मिले तो इस एक उम्मीद के साथ आपको ज़िंदगी जीना होता है अगर इतनी कैपेसिटी आपके अंदर है सहन शक्ति आपके अंदर है तो आप वेलकम है इस इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं बड़े बड़े स्टार्स भी हैं जो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे आप उनसे सीख सकते हैं कहीं ना कहीं असिस्ट होकर आपको रहना पड़ेगा तब जाके छोटी छोटी चीज़ें आप सीख पाएंगे पीयूष मिश्रा जी जैसे कि आपने बीच में था की बात बताई मुझे <laughs> तो ऐसी कुछ स्पिरिचुअलिटी जो जैसे विपाशना की बात आपने कही तो इनमें से जो चीजें आपको अच्छी लगती कुछ नॉलेज की बातें जो आपको अच्छी लगती हो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहा हो या योग करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं उनकी कुछ बातें हमारी युवा साथ मेरी, मेरी जिंदगी बहुत खराब थी मेरी जिंदगी बड़ी जंगली थी बहुत बेहावाक एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे और मुझे लगता था कि मैं ऐसे क्यों पैदा हुआ मैं कर्ज करता था बात धीमे धीमे धीमे करके जब आपके दो तक मुझे मालूम पड़ा कि यह खून ही था ये तो जो हुआ वो होना ही था इसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता ये तो कुछ करके आया था मैं कर्म अच्छे कर्मों के परिणाम अच्छे मिले उस कर्मों के परिणाम बुरे मिले तो इतना तो भुगतना ही था मुझे इतना तो मुझे भुगतना ही था और अभी मालूम नहीं कितना इतना भुगतना है अब जो भुगतना है वो विपासना की वजह से संयत तरीके से जो है उसको हैंडल कर पाऊँ कि अगर दुख भी आता है तो मैं आराम से जो है विपासना करने बैठ जाता हूँ उससे वो दुख जो है आपके अंदर आके उस पर प्रभाव नहीं डालता चला जाता है थोड़ी देर में क्योंकि हर चीज़ बदल रही है सेल बदल रहे हैं आपकी बॉडी में लगातार लगातार जो है चेंजेस चेंजे हो रहे हैं लगातार और पूरी दुनिया ही है आप कैसी ऐसे हर जगह चेंज हो रहा है है ना हर जगह चेंज हो रहा है तो जल रही है पूरी दुनिया लगातार लगातार परिवर्तन हो रहे हैं क्योंकि हर जगह सेल्स हैं हर चीज जो है सेल्स से बनी हुई है सेल्स में परिवर्तन हो रहे हैं तो ये लगातार लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं इसलिए जो ये परिवर्तन होते रहेंगे फिर आपका क्या फर्ज हुआ कि आप इनसे भयाक्रांत हो जाओ वो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो होते ही रहेंगे तो फिर परिणाम क्या रहा परिणाम क्या निकला कि आप सहन करो उनको सहन करो दो तरीके से या तो आप पर प्रभाव पड़े और या फिर आप जो है प्रभाव नहीं पड़े आप पर प्रभाव नहीं पड़े तो ऐसा हो नहीं सकता प्रभाव पड़ेगा तो फिर जो ऐसी कोई स्टेट ऑफ माइंड ले आओ जिसमें कि आप न्यूट्रल हो जाओ जिससे कि ये प्रभाव पड़े और निकल जाए प्रभाव पड़े और निकल जाए तो ये जो है आपके मतलब अब जो है कहीं जाकर ऐसा टाइम आया है जब मैं कर्म को समझता हूँ पहले मैं झक मार के काम करता था यार सर पर आ गया पैसे मिलेंगे कर दो अभी मैं अपना धर्म मान के काम करता हूँ अभी लिख रहा हूँ जो मैं मैं सुबह से मेरी बीवी घर पर नहीं है छोटा बच्चा घर पर नहीं है बड़ा बेटा है चाय बना दी उसने मैं लगातार लिख रहा हूँ धर्म समझ के लिख रहा हूँ मजा आ रहा है लिखने में मैं भयाक्रांत होकर नहीं लिख रहा सर पर है पैसे मिलेंगे या सर पर है यार काम करके देना है बेचार के मैं नहीं लिख रहा मैं मजे में लिख रहा ये डिफरेंस आ गया ये डिफरेंस आ गया ये कितने समय से आप ये डिफरेंस ये एक साल एक ये एक साल से मतलब ये विभाषना के भी आप ध्यान जब करते हैं तो उसके भी जो है आपके ऐसा नहीं कि ध्यान करने के साथ ही आप सब ठीक हो जाता है ध्यान की इनिशियल फेज तो बहुत ही खतरनाक होती है ध्यान की इनिशियल फेज शुरू शुरू में करते हैं आप जब अपने जिसमें उन सेल्स को देखते हैं उन पोरों को देखते हैं बिल्कुल आपके मतलब जो भौतिक नहीं होती बहुत ही क्या कहना चाहिए सूक्ष्म होती उन पोरों को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये पोरें हमने देखी नहीं और वो घाव पकते हैं धीमे धीमे और मवाद निकलता है उस वक्त जो है बहुत ही खतरनाक हालत हो जाती है मतलब आपके दिमाग क्या करें क्या नहीं करें मतलब जो जिनसे हम डरते थे डर हमारा चला जाता है धीमे धीरे लेकिन डर पहले सर पर आता है से सतह पर आता है उस वक्त जो है जब 50 बातें निकलती हैं जिन लोगों ने डराया था उस वक्त शायद ऐसी ही वक्त के लिए भिक्षुओं को कंदरा में बैठ के अनसोचल हो जाते हैं आदमी अनसोचल हो जाता है आदमी असामाजिक हो जाता है तो ऐसे ही वक्त के लिए मेरे ख्याल से भिक्षुओं को कंदरा में बैठ के ध्यान करने के लिए कहा गया था कि वो फेस बिता वो फिर चला जाता है फिर धीमे धीरे लेकिन वो बड़ा भयंकर फिर जाता है मेरे ज़िंदगी में तो बड़ा भयंकर आया था तो वो अब धीमी धीमे चला गया अब जो रिएक्ट नहीं करता मैं बात सुनता हूँ सोचता हूँ ध्यान देता हूँ उसके बाद करना है नहीं करना है ये मुझ पर डिपेंड करता है रिएक्ट नहीं करता इंस्टेंटली कि अभी कर दो तो अब धीमे धीमे वो समझ आई है कि हाँ यार आपके मतलब उत्तेजना में कोई बात नहीं होती कहते ना बड़े बूढ़े मुँह में गोली दबा लो कोई बात करे तो मुँह में गोली दबा लो और चूस लो और हाँ तो वो उसका उसी का ये आपके एक सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है कि आप पर जो आए विपदा तो आप उसे देखो ध्यान से देखो साक्षी बनकर देखो आएगी चली जाएगी आएगी चली जाएगी आएगी चली जाएगी तो ज़्यादा प्रभावित मत हो उससे कहना बड़ा आसान है कहना बड़ा आसान लेकिन करना बड़ा मुश्किल है।, है और उसको अपने सिस्टम में लाना एक्चुअली एक्टिवेट रखना सिस्टम में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है सिस्टम में लाने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है उसी के लिए राजयोग बना हुआ है उसी के लिए विभसना बनी हुई मेरे ख्याल से विपक्षणना राजयोग का ही एक रूप है जितना मैंने देखा है जितना मैंने पढ़ा राजयोग को और जितना मैंने विभाषना की है उसके हिसाब से वो लोग इन चक्र वगैरह को नहीं मानते विपाशना में लेकिन मैं, मैं मानता क्या मैंने भी देखे नहीं आज तक तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं भी क्यों मानूंगा है ना लेकिन हाँ शांति मिलती है कोई चीज़ है जो कि लगातार लगातार शांति दे रही है आप तो करना आपका फ़र्ज़ बनता है उसमें फिर ध्यान लगाना जो है वो आपकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है कि आप बैठ पाते हो कि नहीं बैठ भी नहीं पाते अगर आप तो फिर तो आपकी गलत युष मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी जो लिसनर्स हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं कही कहीं ना कहीं स्ट्रेस या फिर जीवन के कुछ ऐसे मुश्किल घड़ी में होंगे और उनके लिए आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया कि जैसे विपजना करते हैं या राजयोग करते हैं मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आप उसका प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो मुश्किल है वो आसान होना शुरू हो जाएगा और आपको उन चीज़ों को फेस करना आ जाएगा मेरे ख्याल से ठीक तो नहीं होगा कोई चीजें फिजिकली आप अगर कर्ज में डूबे हैं तो आपका कर्ज कोई व्यक्ति आके पे तो नहीं करेगा लेकिन आपको उसको सहन करने की एक बहुत ही अच्छा समझ और एक क्षमता आ जाएगी जिससे आप उन चीजों को फेस करते हुए उसको ठीक करने हाली में जो आप काम कर रहे हैं, सवेरे से लिख रहे हैं ये किस फिल्म के लिए लिख रहे हैं और उस फिल्म, के कुछ फिल्म की कुछ बातें बता नहीं सकता है करण मल्होत्रा जिसने की पहले एक शुद्धि करके मैंने उसकी लिखी थी वो बन नहीं पाई उसमें सलमान खान थे या ऋतिक रोशन और करना कपूर थे वो दुर्भाग्य से बन नहीं पाई उसके लिए मैं लिख रहा हूँ और डायलॉग लिख रहा हूँ उसके लिए उसने स्क्रीन पे लिखा है और यशराज इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो ये है अभी मैं जाऊँगा बीस तारीख को हैप्पी भाग जाएगी पार्ट टू की शूट करने के लिए मलिएशिया तो फिर मैं उसमें इंद्राउट जाऊँगा बीच में पचास छुटपुट काम है काम लगातार करता रहता हूँ मैं मतलब आपके वहाँ से आऊँगा तीन दिन का एक शूट है अलग से और फिर मेरी किताब आ रही है पोइट्री की प्लेस की किताब आ रही है एक नोवेल लिख रहा हूँ मतलब छोड़ नहीं रहा अपने आप को छोड़ नहीं रहा अपने आप को लेकिन इसके साथ ही ध्यान करने का वक्त निकाल पा रहा हूँ तो वो पागलों के तरीके से काम करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है कर्तव्यों को आप कर्तव्य घुसे जा रहे हैं आप कर्तव्य ये है कर्तव्य वो है कर्तव्य वही है जहाँ तक कर्तव्य है तो शाम को अपना टाइम निकाल के अपने परिवार के साथ बैठना ध्यान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं चाहूँगा कि पूर्व में जो फिल्म जैसे मकबूल और भी बहुत सारे फिल्म गैम्स कुछ ऐसा एक फिल्म, वाँसा। आगे। आगे। वाँसा की बारे में थोड़ा सा कुछ नहीं मकबूल थी मकबूल शेक्सपियर के प्ले का मकबैथ का हिंदी रूपांतरण थी गैंग्स ऑफ वसपुर अनुराग कश्यप की फिल्म थी वो विशाल भारवाज की थी ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसमें मैंने एक्ट किया शौकींस थी शौकींस करके थी तेरे बिन लादिन पार्ट वन पार्ट टू रिवॉल्वोरानी ये सब थी तो इसको जो है मतलब स्मैक्ट किया मैंने लिखी मैंने गजनी थी एक डायलॉग्स लिखे जिसके गजनी की डायलॉग्स लिखे मैंने उसके क्या नाम है करण की पहली जो पहली फिल्म अग्निपथ के डायलॉग्स लिखे लेजेंड ऑफ भगत सिंह के डायलॉग्स लिखे उनके डायलॉग्स लिखे थे मैंने स्क्रीन पे लिखा था मैंने नाइनटीन एक फिल्म थी एक यहाँ करके फिल्म थी उसका स्क्रीन पे लिखा था म्यूजिक किया था मैंने गुलाल में गुलाल का पूरा म्यूजिक और लिरिक्स मेरे थे तो वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए उसने मुझे काफ़ी जगह दी पांव जमाने का मौका दिया ऐसी हैं ये सब चीज़ें की हैं मैंने बाकी अपना काम जो है पोएट्री वगैरह वो अपना अलग से कर लिखता रहता हूँ अपना कि जो वो बिल्कुल ही उसका प्रोफेशनल मतलब नहीं है वो मजा है, मजा है तो कुछ पोइम्स या कविता आपको जो अभी पाठ हो याद हो सुनाई जितना बचपन सच जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है और प्रेम निवेदन सच है तभी यह चंचल यौवन भी सच है जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है और प्रेम निवेदन सच है तभी यह चंचल यौवन भी सच है और यौवन जोगर सच है तो फिर प्रौढ़ वर्ष भी सच होंगे और यौवन जो सच है तो फिर प्रौढ़ वर्ष भी सच होंगे और प्रौढ़वर्ष जब सच होंगे तो सच होगा उनके संग में कुछ गिरे दांत और पोंपल मुँह और कपती धी की थरअ प्राउड सच होंगे तो सच होगा उनके सामने कुछ गिरे दांत और पोपल मुंह और कपती दे की तरह था ये एक लंबी पोइट्री है मेरी लिखी थी पहले तो वही है यही सब है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है अगर आप इनकी कविता सुनना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो कविता कोर्स इंटरनेट पर आप जाके पीयूष मिश्रा लिख सकते हैं बहुत सारी कविताएँ उनकी उस सूची में पढ़ी हुई है जो भी अच्छी लगी हो तो जैसे अभी इन्होंने जो कविता सुनाई है वो हमारे बचपन जवानी और जीवन का जो कड़वा सत्य है इसमें दिखाई देता है ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं उनके पास हैं उनकी कविता में हैं एक ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है वो उसमें लिखते हैं एक अलग ढंग से लोगों को वो चीज़ें बताने की कोशिश इनकी रहती है थोड़ा सा अलग करने की कोशिश हमेशा जारी रखते हैं और अभी भी लिख रहे हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी जो आदत में पहले से थी उसे बना के रखें लेकिन अभी एक साल से उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को मैंटेन करने की कोशिश की है योग और उपसना का जो है अच्छी तरह से उन्होंने स्टडी किया फिर कुछ प्रयोग भी कर रहे हैं और उससे उनको एक लाभ मिला है कि वो हर चीज़ को मजबूरी से नहीं कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से वो अच्छी तरह से कर रहे हैं सुचारू रूप से कर रहे हैं और काम का उनको आनंद आ रहा है जो पहले नहीं था तो ये बहुत बड़ी जो चेंज है उनके लाइफ में हम देख रहे हैं और उनकी बातों से भी वो चीज़ें हमें पता चल रहा है पीयूष मिश्रा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे काम करो सर काम करो <kuh> एक ही एक ही एक ही मैसेज है मतलब आप जीवन आप मिलाए मिलाए इसलिए कि काम करो और जीवन आपके मतलब इट्स स्लो प्रोसेस ऑफ ईगो डिफ्लेशन पूरी जिंदगी जो है आपके मतलब आप लगातार लगातार स्लो प्रोसेस ऑफ ईगो डिफ्लेशन आपका अहम धीमे धीमे कि मेरा एक शेर था काश कोई तिलस्म हो पड़े काश कोई सला तिलस्म हो पड़े अहम मेरा सारा ये भस्म हो पड़े तो आपको जो है जीवन ही पूरा का पूरा अहम डिफ्लेट अहम डिफलेट करने का अहम कम करने का करने। ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है तो आप मैं था पहले बड़ा उद्योगी था बड़ा बड़ा ईगो ईगोइट था काम करता था लेकिन उसका मज़ा नहीं आता था करते करते अब जो है काम करता हूं तो उसका मजा आता है क्योंकि मजा मुझे मज़ा मजे के लिए नहीं करता पहले काम करता था तो मज़े के लिए करता था कि यार इसके कुछ लाभ होंगे अभी काम करता हूँ कर्म के लिए काम करता हूँ कि मैं काम करने के लिए काम करता हूँ तो मैं बच्चों को प्यार भी कर पाता हूँ दोस्तों से बात भी कर पाता हूँ और काम भी कर पाता हूं उसके पैसे भी मिल जाते हैं पहले पैसे पैसे का लालच था कि भाई पैसे के लिए काम करूंगा तो पैसे मात्र पैसे के लिए आप काम नहीं कर सकते आप कितना करोगे तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं जैसे गोयंका जी हैं सत्यनारायण गोयंका जी अब इतना बड़ा उद्योगपति है अगर वो कहे कि मैंने राजपात अगर गौतम बुद्ध कहें कि मैंने राजपाट छोड़ा तो बात बनती है कोई भिखारी कही कि मैंने राजपात छोड़ दिया तो मेरे था कहाँ मेरे पास था कहाँ पहले से तो बुद्ध ने वो तो छोड़ा तो ऐसे ही जी इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनकी इतनी बड़ी कॉलोनीज हैं उनकी उन्होंने विपशना यहाँ पर लाई बर्मा से और उन्होंने आपके मतलब उन्होंने धीमे धीमे करके आपके परित्याग कर दी हर चीज़ का गृहस्थ होते हुए साधु नहीं बने वो तप करने के लिए तपस्या कर तपश्चर्या करने के लिए साधु बनने की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये कि आप गृहस्थ रहते हुए घर में रहते हुए भी आपके साधुवाद कर सकते हैं या, या ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो वही है कि जो है आप कर्म करने के लिए ज़िंदगी बनी है कर्म खाली कर्म करने के लिए कर्म फॉर द सेक ऑफ कर्म कर्म से कुछ लाभ होंगे उससे नहीं आप कर्म कर रहे हैं खाली इसलिए कि कर्म करना अच्छा लगता है अच्छा लगता है कर्म करो और और तो मतलब और कोई मेरा मैसेज नहीं है क्योंकि तो क्या मतलब आलस से सबसे बड़ा दुश्मन जो है आपके सबसे ख़तरनाक हाँ सबसे इलफीलिंग जो है सबसे खतरनाक जो है वो आलस से तो मेरे अंदर भी आता है लेकिन मैं एक थर्ड सेंस को जगह जगा रखता हूँ अपने जैसी आए तब तो उठा के कुछ ना कुछ लिखो कुछ ना कुछ करो आपने चिपकियाँ लगा रखी हैं यहाँ पर बोर्ड पर कि इस तरफ ही देख लो तो उससे आपको रिमाइंड हो जाता है कि आपको सब कुछ करना आलस आलस्य नहीं करना आलस के शिकार डर डर से घड़ा से द्वेष से सबसे खतरनाक जो है मर्ज़ है ये आलस कि आप एकदम से मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं कौन से गुण होते हैं तामसिक ताम गुण ताम से गुण आपको जकड़ के बैठ लेते हैं मतलब बिना कारण के आप जकड़ के बैठे रहते हो आप उठ नहीं पाते कि करना ही नहीं है आपको उसको तो वो उसका मतलब समझ में नहीं आता कि क्या है ये हैं कुछ लोगों में होते हैं राज्य गुण कुछ में ताम गुण होते हैं बहुत ही खुशूसित होते हैं उनमें सतुगुण होते हैं सात गुण तो हर बंदे में मुझम ताम से गुण बहुत थे और अब भी हैं उनसे लड़ना ही मेरी जिंदगी प्रियुष जी बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही सार में अगर मैं कहूँ तो कर्म करो कर्म करो आपने इसको रिपीट किया इसका मतलब यही है कि उसके साथ में आपने एक, एक और अच्छी बात जोड़ी है कि कर्म करो सिर्फ पैसे के लिए नहीं और उसके साथ मुझे वो गीता की लाइन भी आदत है कर्म करो फल की इच्छा ना करो बस कर्म किया जा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस मुलाकात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया धन्यवाद बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना है फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबान के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा चांद होगा एक बगल में एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी एक बगल में लोरिया हम चांद पे हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां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 सुनाने आएंगे एक बगल में खनखना की सीपियां हो जाएंगे एक बगल में सिसकियां हो जाएंगी हम सिपियों में हम सिपियों में भर के सारे तार छूट आए और सिसकियों को और सिसकियों को कर करके यूं बहलाएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यू बहलाएंगे अम्मा तेरी सिसकियों पे वो हीरो कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी होनी <स्थाज़ी> और अनहोनी किसे है मेरी हद से जादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे हम नोट को हम नोट को सपना बताकर मुठ खड़े होंगे यहीं और खिल खिलाते जाएंगे और खाकर खिल खिला दे जाएंगे और खाकर खिल खिलाते जाएंगे और होने कोठेंग दिखा कर खिल खिला जाएंगे और होने कोठेंग दिखा कर खिल खिलाते जाएंगे और हो निकोठेंगार दिखाकर खिल खिलाते जाएंगे